जानतहू अस स्वामी विसारे फिर काहेन हो ही दुखारी एह विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनबाच पुनि सब कथा विभीषण कही जही विधि जनक सुता तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखी चहु जान के माता जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं वे दुखी क्यों न हो इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही तब हनुमान जी ने कहा हे hey भाई सुनो मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ जुगुत विभीषण सकल सुनाए चले उवन सुत कर आए कर स्वरूप गय पुणतवाओ बनय शोक सीतारह जहवा देखि मन ही महकिन प्रणाम बैठ ही बीत जातु जटायक बेणी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई तब हनुमान जी विदा लेकर चले फिर वही पहले का मसक शरीखा रूप धरकर कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी सीता जी को देखकर कर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया उन्हें बैठे ही बैठे रात्र के चारों पहर बीत जाते हैं शरीर दुबला हो गया है सिर पर जटाओं की एक वेणी लटक रही है हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है निज पद नयन दिए बन राम पद कम परम दुखे भा पवन सुत देख जान की दीन श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं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 तव अनुचरी करौपन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा तिन धरि वोट कहति वेहही सुमिरी अवध पति परम शने सुनदस मुख खोत प्रकाश कबहू की नलिन कर असमन कहत जान के, नहीं भी के, सठ हरी ही नहीं रघुबीर तो मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा यह मेरा प्रण है तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही अपने परम स्नेही कोसलाधी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी हे दसमुख सुन जुगनों के प्रकाश से कभी कमिलनी खिल सकती